खरीदलाये कभी तो बनवा ली गोता तो खादी को बनवा लिया सबके साथ में हो लिए तब उनका भी आधा सत्कार होने लगा देखते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो हो जहा कहीं भी महिमा देखते हैं तहां नकल करते हैं और उस प्रकार का जो है वो हो पाखंड इसको कहते हैं पाखंड जो है ये ये होने लगता है तो अब आजकल भी सन्यासियों में भी सन्यासी जो वास्तव में सन्यास का उद्देश्य है उसके हिसाब से अपना उद्धार करने के लिए ज्ञान के लिए मुक्ति के लिए समाज सेवा के लिए ऐसा कार्य करने वाले सन्यासियों में थे लाखों सन्यासी देश में होंगे लेकिन बहुत गिनती से उन्नियों को गिनने वाले व्यक्ति ही थोड़े मिलेंगे अधिकांश लोग इस सन्यास का वेश धारण करके ये जानते हैं कि समाज में खूब आदर होता तो आदर प्राप्त करो खुद धन भी प्राप्त हो जाता धन भी इकट्ठा करिए बस और क्या चाहिए बस इसी को एक माध्यम बना लिया अपने लोग कुछ बुद्धोग के कारण जैसा कि तुलसीदास जी आगे चक्कर के देखेंगे जब वहां पर उत्तरकांड में आता है कलयुग का वर्णन आता है कि बहुधाम समारही यानी कौन जती विष्याहर लीन न रहे सुमती है दशा जो उनकी हो गई कि खूब धनधाम खूब संभालते हैं खूब धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं सन्यासी लोग, और उनकी जो है बुद्धि जो वो हो उनमें दिशयामतिहरलीन विषयों ने उनकी बुद्धि को हरण कर लिया ऐसे समय तो देखो अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो समाज में सब कभी हो गई होगा जहाँ कहीं होगी बात वहाँ आप देखेंगे कि ये व्यक्ति की दुर्बलता है कि वे लोग झूठा आदर प्राप्त करने के लिए ये इजी मनी इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के पाखंड तैयारी करते हैं रावण ने भी अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए देखा कि यदि बन जाना बड़ा सिद्ध सहायक बनेगा बन जाओ उसने उस प्रताद बना करके बेच उसने भी मान लो लाल कपड़े उस समय पहने जाते हों तो उसने भी गिरवा कपड़े लाल कपड़े धारण कर लिए और लेकर के उसने नकली दाढ़ी मूछा लगा ली हाँ बाज चटाट धन लिए सर के और पैन पैन करके पहुंच करके वहां पहुंच गया अब सीता जी ने देखा कि अरे ये तो कोई महात्मा आ गया व्यति आ गया ऐसे करके देखा लेकिन कहते तो तुलसीदास जी कि ये के कि सूर्य बीच दस कंदर देखा दस कंदर के माने जिसके दस दस गले हों दस दस कंदे हों दस दस सिर हों लेकिन दस सिर होते तो सीता जी तुरंत पहचान जाती हम तो देखते हैं आसपास पास तो से जितने आदमी के एक एक सिरे ये दस कहां से आ गया तो इसके माने दस्कंदर के माने कुछ और ही अर्थ है कुछ आंतरिक अर्थ है ऊपर से दस कंदर नहीं है भीतर से तो कहीं दस कंदर है भीतर से वो उसके जो है वो आंतरिक रूप से उसके अर्थ को लगाना पड़ेगा इसलिए कहते हैं सूर्य बीच दशक देखा आवा निकट जती के जति का वेश बना करके आता है जाके डर कहते हैं कि जिसकी की डर से देवता और असुर सब दुनिया में सब डरते हैं अब इस समय रावण की क्या दशा है कि निस् नींद दिन अन्न न खाही जिस रावण के डर के कारण से ये देवता और असुर सब सभी लोग भयभीत रहते हैं और ऐसे भयभीत रहते हैं कि दिन में खाना खाते हैं तो वो नहीं पसता रात में नींद उनको नहीं पड़ती इतना डरे के थे। लेकिन वही रावण जो है जो सबको इतना भयभीत किए हुए हैं वो स्वयं सो दस सी, दस शीष स्वाने की नाई इत उ चला फड़ी आई वही रावण अभी समय जो वो स्वयं डर के मारे जो वो हो रहा है तुम्हें क्यों कि अब वो चोरी करने आए? कपट करने आया तो अब ये तुलसीदास जी का कहने का है मतलब कि व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली हो और चाहे जितना विद्वान हो चाहे जितना आदरणीय हो जब इस प्रकार का भ्रष्ट कार्य करेगा कोई चोरी का, का काम करेगा भ्रष्टाचार का, का कार्य करेगा तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी बुद्धि नष्ट हो जाएगी उसकी एकड़ी खत्म हो जाएगी उसका सब जगह वो इस तरह की दशा हो जाएगी उसकी दशा ब्राह्मण की है डरते डरते राउंड पहुँचता है पिताजी का सौ दस शीर्ष स्वान की नए शवान से तात्पर्य जैसे कुत्ता अगर घर को सुना देखे तो कभी कभी गांव में देखते हैं कि घर में खाना बना करके लोगों ने डर दिया दरवाजा वाले खुले पड़े रहते हैं कुछ ज्यादा घर में तो दरवाजे बंद नहीं करता है और घर के लोग चले गए कहीं बाहर इधर उधर कहीं पानी भरने कोई चला गया घर का दरवाजा खोल कर घर में कोई नहीं है बाहर कहीं कुए में तो तब तो का बीतर बीतर कर कर तक कुत्ता क्या करता है कुत्ता उसमें भीतर घर के भीतर घुस गया और जाकर के रसोई तक पहुंच गया और जाकर के वहां से गिरा गुरु करके कर रोटी वोटी लेकर के भागता है अब कुत्ता तो जब जाता है तो क्या करता है कैसे जाता है अब वो किसी ने देखा हो तो पता होगा तो वो जब देखे कि अब कोई नहीं है तो घर से भीतर घुस गया और जब भीतर गया पीछे देखता जाता कोई या तो नहीं रहा है और झट से उसने रोटी वोटी उठाई उसमें दावी और ऐसे भागे कि तो बैठ के खाएगा नहीं वहां ली पकड़ी दरवाजे से निकला भागत उदाहरण देना चाहते हैं इसलिए बताएं कि तुलसीदास जी को यही दिखाई दिया कि जैसे कुत्ता को रोटी चोरू करने जाता है घर में तैसे रावण जैसे सीता जी को चढ़ाने के लिए वहां पर जाता है सो दसवानी की नाई इतुत चितय मैंने इधर उधर देखता हुआ कोई देखने ले और कोई आना जाए करता हुआ चला भड़ियाई माने है कि चोरी करने के लिए जैसे कुत्ता जो जब चोरी करता है लेने तो उसे भड़ियाई कहते हैं कि देखो कुत्ता को गया भड़ियाई कर दी ये ग्रामीण भाषा है भड़ियाई भाषा तो कहते हैं कि इस प्रकार से करने के लिए रोज गुस्सा कुत्ते की तरह तो कहते हैं सिद्धांत क्या बनता है क्या कहना चाहिए इम कुपंत पग देत खगेशा रहे नेज तन बुद्धि बल लेसा ये कालभूषण बोल रहे हैं नहीं? उनकी कथा चल रही कालभूषण जी की कथा चल रही है और गरुड़ी सुन रहे हैं उनको तो कालभूषण जी गरुड़ सावधान का सुना गरुड़ जी हे क्या ते देखो ये दशा होती है तो गरुड़ भी सावधान हो गए कथा सुनते सुनते जहां उनको कहा हे खगेश गरुड़ देखा इम पग देत कुमार पर मार देते हुए क्या दशा होती है रहन तेज व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता तेज तन बुद्धि शरीर में तेज नहीं रह जाता बुद्धि में बल नहीं रह जाता लेस मात्र भी लेसा मन थोड़ा भी मान उसकी सारी शक्ति समाप्त उसका तेज समाप्त उसकी बुद्धि नष्ट हो गई ये सब तो अब ये ये वाक्य जो है ये ये जैसे चौपाई है व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चलने चाहिए शास्त्र मार्गदर्शन करने वाला ये कि अगर हम अधम के मार्ग पर चलते हैं तो इन कुपंथ मन इन कुपंत भगत रहन तेज तन बुद्ध लवलेशा शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती बुद्धि भी नष्ट हो जाती है व्यक्तित्व उसका तो व्यक्ति का जो विखंडित तो होकर के नष्ट नष्ट हो जाता है इसलिए जो है अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ये धर्म की शिक्षा के लिए चौपाई तो नाना विधि करी कथा सुखाई अब रावण जब वहां सीता जी के पास पहुंचा तो जाकर के बताने लगा नाना विधि ना अब क्या कही सुनी कहते हैं संक्षेप में दूसरी रात कहते हैं कि तरह तरह की कथाएं रावण ने मन बहुत बातें तरह तरह की रावण जाकर के सीता जी के सामने करने लगा और फिर राजनीति भय प्रीति दिखाई राजनीति की भी बातें करने लगा भय भी दिखाने लगा प्रीति भी दिखाने लगा माने ये सब बातें करी इसके माने अपने आप आप अनुमान लगा लो समझ लो कि रामण ने जा करके सीता जी से कहा कहा कि तुम जैसी सुंदर स्त्री ऐसी महान तेजस्वनी तुम तो ऐसे बन में रहना चाहिए और ऐसे वन में घूमते हुए पुरुषों के साथ में तुम रहो आ, ये कहीं शोभा देता है तुम्हारे लिए तुम तो किसी राजा की राजपत्नी हो और आजकल देखो तुम्हें पता होगा कि तीनों लोगों में जो विख्यात सबसे महान राजा है कौन है आ, अगर उस राजा के पास तुम रहो तो तुम्हारी भी वहाँ शोभा है आदर भी तुम्हारा होगा सत्कार भी वहाँ तुम्हारा होगा यहाँ वन में पड़े पड़े बेर खाओ और तुम जो जड़े नूरी खाओ इस प्रकार से अपनी जिंदगी काटो ये तुम्हारे लिए कोई सुभा नहीं देता है तुम तो राजाओं के घरों में रहने राज राजघरानों में वहाँ रहने योग्य हो और फिर देखो इनके तुम वन में रहो तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला भी नहीं तुम्हें अकेले छोड़ चले गए तब हाँ कितने शासन रहते हैं कितने भालू सिंह रहते हैं वन में आकर के तुमको खा जाए तुम्हें कुछ देखने वाला भी नहीं अरे कहीं किसी राजभवन में रहो तो तुम्हारी परेशानी नहीं देख सकता कोई कोई तुम्हारी बड़ी सुरक्षा होगी तुमको चाहिए कि तुम चलकर के ऐसे राजभवन में कहीं तुम रहो तो उसे वन में रहने का तो भय दिखाया उसको और आ जाओ कि यहाँ रहने का जो है उनको उसको सुविधा सुख सुविधाएँ वो सब रावण ने उनको सबको समझाई और फिर रावण ने ये भी कहा कि देखो तुमको तो जो, जो तुमसे प्रेम रखता हो तुम्हारा आदर कर सकता हो उसके पास रहो जो तुम्हारा आदर नहीं करता तुम्हें प्रेम है नहीं तुमसे सकती और तुम उसके पीछे घूमते फिर फायदा तुमको ऐसे करके उसने रावण ने अपनी सब युक्तियां राजनीति की भी युक्ति लगाई और बन में रहने का भय भी दिखाया और अपना प्रेम भी उनके प्रति प्रदर्शित किया ऐसे करके उस करके उसने ये सीताजी को समझा करके सीता जी ये सीताजी स्वयं चल दे सबने कहा तुमने बड़ी अच्छी बात कही हाँ तुम तो सही बात कहते हो ऐसे करके चलते तो ये कौन कर सकता है जो कि जो प्रतिब्रता स्त्री नहीं होगी वही इस बात के ऐसी बातों के ऊपर तैयार हो जाएगी चल देगी वो लेकिन सीता जी ने ऐसे नहीं किया वो कहते हैं कि कहाँ सीता सुन जति गुसाई उसके इतने बोलने पर सीता जी ने उसे कहा सुन जति गुसाई अब वो तो जती दिखाई देता है दिखाई देता है इसलिए गुस्साई स्वामी जी जैसे कोई कहे स्वामी जी आप तो, तो स्वामी हो और बातें कैसी आप करते हो बोले वचन बचन दुष्ट की नहीं तुम तो बातें ऐसे करते हो जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो व्यापचारी व्यक्ति हो ऐसे तुम बातें करते हो अभी ये आदर की बात है सीता जी की संस्कार इस प्रकार के हैं किसी सन्यासी को जो वो हो उसका अपमान नहीं कर सकती अन्यथा वचन नहीं बोल सकती लेकिन सन्यासी भी बन करके जब वो आता है इस प्रकार बोलता है तो भी सीता जी उसे स्वामी सन्यासी किसी प्रकार से संबोधन भी करती हैं जैसा कि वो दिखाई देता है और वैसे ही उससे ये नहीं कहते कि तुम तो दुष्ट हो ये नहीं कहते तुम तो बड़े दुष्ट दिखाई देते हो तुम बहुत स्वामी लेकिन बड़े दुष्ट दिखाई देते हो ये भी नहीं कहना चाहिए ये देखो कहाँ तक विचार हमारे संतो ऋषियों का मार्गदर्शन है वो कहते हैं कि चाहे एक सन्यासी दुष्ट ही हो तो भी उससे ये नहीं कि तुम तो बड़े दुष्ट हो ऐसे नहीं बोलना चाहिए इतना कह सकती है कि तुम ऐसे बोलते हो जैसे कोई दुष्ट हो अब दोनों में अंतर नहीं है एक ही कहना तुम बड़े दुष्ट हो और फिर ये कहना कि तुम तो बोलते बोलो कर सन्यासी भी ऐसे बातें बोलते हो जैसे कोई दुष्ट हो तो अभी थोड़े दोनों में अंतर हो गया इसलिए सीता जी जो है वो हो इस प्रकार से बोलती है कि बोले वचन दुष्ट की नही तब राण ने रूप दिखावा तो राम ने कहा कि अच्छा तुम तो हमको क्या बिल्कुल मेरा सन्यासी ही समझती है तो वो अपने आप का अपना समझता है कि सन्यासी की बजाय अब जब हम अपना वैहो राज्य वै दिखा देंगे बता दें राम है तीनों लोगों के स्वामी है ऐसा करके जब दिखा देंगे तो फिर सीता जी पसंद हो जाएं। जाएंगी तब मान जाएंगे कि हाँ तुम शक्त शादी महान राजा हो अब मान गए हम तुमको तो रावण ने फिर अपना रूप दिखा दिया तब रावण ने जो रूप दिखाया हुआ माने उसने अपने ऊपर से जो है वो एक गेरुए रंग का गाउन ऊपर से तोड़ लिया था तो पहन लिया था उसने उठा के नीचे धर दिया तो भीतर से राजसी वस्त्र उसके जो है वो जब आरा माला राजाओं के जैसे धारण किए होते हैं तैसे तो वो सब उसके पितर पर निकले आया और दिखा दिया उसने ऐसा लगने लगा कि हाथ कोई राजा है राजा जैसा दिखने लगा तब रावण ने जो रूप लिखावा और भाई सब है जब नाम सुनावा और उसके बाद रावण ने ये भी कह दिया कि देखो मैं राजा हूँ तुम तुम्हारे पास ऐसा नहीं आया हो मेरा नाम तुम्हें मालूम है कह दिया मेरा नाम है रावण तुमने सुना होगा तो तो जब रावण का ना तो तो जब नाम बता दिया अरे अरेताजी को डर लगा गरी और रावण को पहले सुन रखा तो उसने कितना अत्याचारी दुराचारी कितने देवताओं को न करकर रखा है और किस किस प्रकार का है और कैसा शक्तिशाली है तो उसके नाम से उसको जब नाम जाता ना तुलसीदास जी का यह मत है कि देखो नाम से ही वस्त्र व्यक्ति को जाना जाता है रूप से नहीं रूप के बजाय नाम ज्यादा श्रेष्ठ है बालकानी तुलसीदास जी का कहते हैं कि देखो नाम के अधीन रूप है जब नाम लेते हैं दिखियत नाम रूपी दिखियत रूप नाम ना ऐसे कहते हैं कहते तो ये देखा जाता है कि रूप जो है वो नाम के अधीन है तो उदाहरण एक देते हैं जैसे कि हाथ पे रखे हुए अगर मणि भी हाथ पे रखी हो तो कर्तल गति पर पहचाने हाथ पे मणि भी रखी हो तो पहचान में नहीं आई तो बताओ अरे ये मणि है अरे मणि है तब पहचान में तो जब नाम लोगे तब तो पहचान में आता है। ऐसी रावण जी है रावण चाहे जितना राजा के रूप में स्मृत करके आ गया लेकिन वो पहचान में नहीं आता जब उसने बताया रावण तब पहचान मिला तो रावण है इस प्रकार तो होती है कि भाई सब जब नाम सुनावा सीता धर धीरज गाढ़ा बस सीता जी समझ गई कि बस ये हमको जबरस्ती ले जाना चाहता और रावण जबरदस्ती भी करने लगा तब उस समय सीताजी कहने लगी कैसी धर धीरज सीताजी भयभीत हो गई लेकिन भयभीत होने पर भी अपने भय को छिपाया उन्होंने और हेगड़ी के साथ में जरा पल लगाए भाग कि तुम चरा दे रुको दो मिनट रुको तो अभी आते हैं भगवान राम देख लेंगे तुम कैसे ले जाते हो ऐसे करके भगवान राम भी कहने लगे आए गए हो प्रभु रहु खल ठाड़ा आए गए हो मैंने आते ही हैं बस देर नहीं लगी भगवान राम अभी आए जाते हैं और रहु खल ठाड़ा प्रे दुष्ट अब उसको सीधा सीधा कह दिया पहले तो कह दिया दुष्ट की नाई लेकिन अब तो रावण सीता दिखाई देना उसको बोल सकती है कहती है कि रव खल ठाला अरे दुष्ट कुछ रा अभी आ जाते भगवान राम देखते दे उसके साथ देखो तुम तो और सीता जी बोली कि शुद्ध सस चाहा तुम जैसे लेकर के हमको लेकर के भागना चाहते ले जाना चाहते हो तुम्हारा प्रयास उसी प्रकार से है जैसे की हर बधु क्षुद्र सहा इसमें देखो हर के दो अर्थ है एक हरि के माने सिं और की सिध के माने हरि हरिबध के मैने सि और क्षुद सस चाह खरगोश जैसे खरगोश चाहे कि हम सिंगिनी को उठा ले जाए हैं बस ऐसे ही तुम्हारा प्रयास है और यहां जो सीता जी क्या है वो सिंगिनी है अथवा हरिबधू है भगवान राम जो है हरि हैं और उनके बधु होने के कारण हर बधु उस प्रकार है हर के दोनों अर्थ तो लगते हैं। कहते हैं कि जिन हर बधु ने क्षुद्र खरगोश चाहता हो ऐसी ऐसी काल वसन तुम इसके माने हैं तुम काल वसन्न हो गए और तुम तुम्हारी मुट्ठ निकट आ गई है इसलिए तुम्हारी ऐसी बुद्धि है जैसे खरगोश सिंगिनी से विवाह करना चाहे और सिंगिनी को पकड़ने के लिए दौड़े तो क्या होगा जहां सिंगिनी देखेगी कि खरगोश आ रहा पास उसका तो भोजन है तो खा जाएगा उसको मैंने काला गया इसके मैंने सीता जी कहती है कि तुम अब हमको लेने क्या हो तुम्हारा तुम्हारा स्वयं काल आ गया अब तुम बच नहीं सकते तो। जैसे सिंह के साथ सामने खरगोश नहीं बच सकता कहा सिंह और खरगोश ऐसे ही कहा भगवान राम और कहा तुम तुम अपने आप को चाहे इतना शक्तशाली समझते लेकिन कुछ नहीं उनके साथ <क्थाँगे> तो, तो, तो कहती है बस रावण को एक सबसे बड़ा और सब बातें कुछ भी करो रावण को बस रावण को लिए बस उसकी शक्ति का कहीं कोई उसको अपमान करने लगे ये कहने लगे कि अरे तुम्हें कुछ ताकत नहीं तुम तो कुछ है ही नहीं कर नहीं सकते तुम बेचारे क्या करोगे तुम्हें कोई ताकत नहीं है तुम्हें बुद्धि नहीं तुम्हारे बल नहीं बस रावण को इतना कह दो नहीं कि बात क्रोध आ गया ये बात नहीं सुन सकता रावण कि मुझे शक्ति की कमी है या बुद्धि की कमी है तो इसलिए बस जैसे उसने सुना तो सुनकर बचन बस सीशाना उसको क्रोध आ गया लेकिन उसने ये भी देख लिया की सीता जी कैसी पतिव्रता है और वो जो ये सोच कर चलाता है ऐसा लगता है कि भगवान राम ने ही अवतार लिया है तभी तो उन्होंने प्रदूषण को मार पाए नहीं तो कोई संसार में तो कोई मार नहीं सकता तो सीता जी के साथ में इतनी बात करके और इतनी देर रह के सीता जी के दिव्य स्वरूप को वो समझ भी गया उससे बात छिपी नहीं रही वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्थित संसार की नहीं है भगवान राम ने भी अवतार ले लिया है उसमें भी कोई प्रोड कसर नहीं ये उसके मन में विश्वास आ गया तो फिर उसने अपने क्या किया उसने अपने मन में कि मन में चरण बंद सुख माना तो वो सब मन में प्रसन्न हो गया कहा गया हा, हाँ इसके माने हमारा यह मन सही निकला कि भगवान ने अवतार ले लिया है और सीताजी जो है वो होनी की महा माया उनकी शक्ति हैं बस ये समझ करके प्रसन्न हो गया और अपने मन ही मन सीताजी के चरणों में उसने वंदना भी कर नाटक चलेगा और सब नाटक ही नाटक है माने सबका नाटक के माने क्या है कि अपने मन में कुछ है और करते कुछ सब नाटक रावण जो है वो अपने ऊपर हो लेकिन उसका नाटक शत्रुता के दिखाता है अपने भीतर से भगवान राम का भक्त और भगवान को प्राप्त करना चाहता है ये तो अपने चित्त में धरे हुए भीतर और ऊपर से शत्रुता का नाटक करता है सीता जी कारण कर ले जाना पूर्वक बैठ करना जो उसने निश्चय कर लिया था तो सीता जी को इसीलिए ले जाता जैसे ही भगवान राम के साथ में पक्का बैर हो जाए सीता जी को जब ले जाएंगे रावण लंका में तो अब ऐसा थोड़े हो सकता है कि भगवान राम कहते हैं जब सीता गई गई चलो अब चौदह बीत रहे चलो वापस चलो योग गया जान दो सीता जी को क्या दूसरा कहीं विवाह कर लेंगे एक नहीं तमाम सीता मिल जाएंगे ऐसे करके लौट के तो जानते रावण जमता को जान ही सकते अब तो सीता जी के कारण से दौड़ेंगे आकर के आकर के फिर तो हमसे युद्ध करेंगे अयोध्या सेना मंगा ले ज्यादा और क्या है लेकिन आएंगे जरूर युद्ध करने के लिए और रावण ने सोचा कि युद्ध होगा अब आकर के लंक ही में होगा हमें जाकर अयोध्या में नहीं लड़ना पड़ेगा इन्हीं को आना पड़ेगा ऐसे सोच करके सब बातों का अनुमान लगा करके अपने मन में वो है कि हमारी योजना पक्की है हमारा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे इसलिए पक्का प्रसन्न है उसने अपने मन में सीता जी के चरणों में प्रणाम भी कर लिया और आगे चल करके भी देखते हैं कि वो ऊपर से बोल चाल में व्यवहार में जो नाटक करता है उसमें तो कामी पुरुष की तरह से नाटक करता है और सीता जी को डराता धमकाता बहुत बातें करता जैसे और लोग देखें तो समझें कि हाँ ये सीता जी के साथ में इस प्रकार का ऊपरी व्यवहार कैसा ही समझेंगे लेकिन अपने मन में वो सीता जी के प्रति पूरा आदर भाव रखता है और कभी भी हृदय से कभी उसके उसको ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि सीता जी के की भक्ति में सीता जी के और भगवान राम के उसके हृदय में जो भक्ति है उसमें कोई कोसर आवे ऐसा नहीं समाजी जो वर्णन सीधा से चलते ही है, करते हैं इस बात को ध्यान में रख करके चले तो देखेंगे बराबर दो प्रकार की पर्सनैलिटी दिखाई देगी ऊपर ही कुछ दिखाई देगा और भीतरी उसको कुछ दिखाई देगा इस प्रकार का ऐसे भगवान राम का भी है भगवान राम तो भगवान राम है अपने आप में पर्रम परमात्मा है लेकिन ऊपर से तो मनुष्य बने हुए हैं और जैसे मनुष्य लीला नाटक करता है कोई मनुष्य जैसे मनुष्य की तरह का नाटक कर रहे हैं हा? तो नाटक के नाते उनकी स्त्री भी है उसका भी हो गया है तो जैसे कोई मनुष्य स्त्री के हरण पर रोएगा परेशान होगा तैसे वो भी करते हैं तो उनका भी एक नीला नाटक उनका भी चलता है लक्ष्मण जी को भी उनके साथ में नाटक करना पड़ता है अब उनकी सेवा में तो वही सब वही नाटक करते हैं उनके साथ में धोना रोना धोना और उनके साथ में युद्ध करना ये सब उनको भी करना पड़ता है इसके माने ये भी शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि हर गति अपने आप में यदि आत्मा है परमात्मा है निर्लेप है अखंड एक है तो उसको अपने अंतर रूप में अपने आत्मभाव में स्थित रखना चाहिए और संतुष्ट और शांत रहना चाहिए अपने भीतर ऊपर से नाटक करते रहो जब तक तो शरीर धारण किए तब तक इस शरीर को लिए हुए शरीर से लौकिक व्यवहार का नाटक करते रहो और उसमें कुछ सत्य जैसे नाटक करने वाला कोई नाटक करता है तो चाहे भिखारी का रूप धारण करे तो वह अपने आप को दरिद्री और भिखारी नहीं मानता भिखारी होने का नाटक करता है और अगर किसी कोई व्यक्ति नाटक करते समय कोई बड़ा भारी राजा नाटक के नाट्यशाला में बना दिया जाए तो ये भी नहीं समझता कि अब हम सारी दुनिया के राजा हो गए इसलिए अपने आप को बड़ा ग्यारह विमान करे तो वो भी नहीं करता वो अपने स्थान पर जैसा है तैसा तो अपने आप को याद रखता है रहता ही याद उसको को धूल जाएगा और फिर बाकी जैसा नाटक जैसे जैसा उसको एक्टिंग करने के लिए जैसा रोल मिलता है उस प्रकार से वो अपना रोल करता रहता है इसी तरह से अपने आप को समझें कि हम सब आत्मा स्वरूप हैं, अपने आप अपने स्थान पर सचिदानंद स्वरूप नित्य मुक्त स्वरूप बोधा स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सब हैं, लेकिन अब शरीर मिला है तो आ, ये प्राण मन बुद्धि मिले तो ये तो नाटक के लिए मिले व्यवहार में जब तक है तब तो तक नाटक दिए रहो बस इसमें कहीं कुछ सत्य नहीं लाभ हो जाता तो कुछ सत्य नहीं हानि हो जाती तो कोई सत्य नहीं बन जाता है तो कुछ सत्य नहीं बिगड़ जाता है तो कुछ सत्य नहीं सब नाटक नाटक है सब जगह नाटक चल रहा है जब भगवान राम का नाटक चल रहा है सीता जी का नाटक चल रहा है रावण का नाटक चल रहा है तो फिर अपना भी वही नाटक भक्त होकर के रावण का नाटक चल रहा है तो भगवान राम का भगवान होकर के नाटक चल रहा हम अपने को भक्त समझें तो भी नाटक अपने आप को हम समझेंगे नहीं नहीं हम सच्चिदानंद स्वरूप पर पर ब्रह्म परमात्मा हम तो भी नाटक बस इस प्रकार से नाटक चलता है कहते हैं कि सुन तचन तो दस शीश रिसाना और मन में चरण बंद सुख माना बस उसने इस प्रकार से अपने मन में सीताजी की चरण वंदना कर ली ये भीतरी बात है मन में कहना ये भीतरी बात है ये ऊपरी व्यवहार दिखाने वाली बातें नहीं है ऊपरी दिखाने वाली बातें रिसाने की बातें हैं सुनत बचन का सश सिंह से रिसाना जो रिसा रहा ये ऊपरी दिखाने के लिए तो जैसे डबल रोल चलता है इस प्रकार पर तो कहते हैं डबल रोल दुनिया में बहुत लोग करते हैं लेकिन डबल रोल पाखंड के लिए करते हैं जैसे किसी को जानते हैं कि ये तो किसी व्यक्ति से घड़ा है बैर है तो बैर भाव तो मन में लोग बाग बने हुए हैं लेकिन जानते हैं कि इससे हमारा काम अटक रहा है तो चलो इससे काम भी कराना है तो जब काम कराना तो उसके पास गए उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके कहने लगे आपके समान हमारा हितु कौन होगा आप तो बड़े हमारे कृपा करते रहे हैं और आपके वजह दोस्तों हमारा जीवन ही चल रहा है अभी सब बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं डबल है? रोल ऊपर ऊपर से प्रशंसा कर रहे हैं अपना काम निकाल रहे हैं भीतर भीतर जब मौका पाएंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं तब इसकी कदम काके भर देंगे ये भीतर चल रहा तो संसार में जैसे कपल रोल डबल चलता है तो आध्यात्मिक डबल रोल क्या है ये लौकिक डबल रोल तो गड़बड़ है ये खराब है दुष्टता का है लेकिन आध्यात्मिक डबल रोल ये अपने आप में आत्मा है परमात्मा स्वरूप हैं मुक्त स्वरूप हैं कोई बंधन नहीं है कोई दुख नहीं है कोई क्लेश नहीं एक ज्ञान की अवस्था ये और व्यवहार की अवस्था में लौकिक कार्यों में जैसे अन्य लोग संसार में लगे हुए हैं उसी प्रकार से देखने में उपरी रूप से वही बातचीत उठना बैठना खाना पीना चलना फिर ये सब कार्य व्यवहार ऊपर से उसी प्रकार से करते रहते हैं ये जबलरो शास्त्र के द्वारा एक्सेप्टेबल है हा? वो लौकिक जो है वो वो नहीं एक्सेप्टेबल है इस प्रकार को कर सकते हैं आप अपने मन में भक्त भगवान को माने रहे अपने मन में परमात्मा भाव माने रहे और ऊपर से व्यवहार ऐसे करते रहे जैसे कोई संसारी लोग कर रहे हैं तो सुनत वचन दशीषाना मन मम चरण बंद सुख माना क्रोध बंद तबराण लीन सरक बैठा कहते हैं रावण जो उस समय रावण साना क्रोधित कि रावण ने सीता जी को लेकर के जे जे अपने रथ के ऊपर उसको जी, जी को लेकर के बैठा लिया और चला गगनपते आदुर और भयरथ हाँ कर न जाए और गगन पथ के माने उसका जहाज उड़ने लगा और उड़ते उड़ते जहाज आकाश मार्ग से वो लंका की तरफ उसका जहाज चल दिया और भैरथ हाँ न जाए अब रथ हाँकने के माने चलाने के माने ड्राइव करने के माने अब उस वो उसको जो वो रथ को जो जहाज को चलाता है वो अपने को तो वो चलाने उसको चल चलाने में मारे भय की वजह से उसके हाथ काँपते हैं उसकी बुद्धि जल्दी जल्दी काम नहीं करती है स्थिर करके ठीक ढंग से पूर्वक अपने जहाज को ले जाए समय ले जा पाता है वो कभी स्टेयरिंग इधर घूम जाता है कभी उधर घूम जाता है लड़खड़ाता हुआ धक्का भक्का खाता हुआ उसका जहाज उड़ता हुआ लंका जाता है चलता है इस प्रकार से हो तो ये भी दिखाते हैं कि जब करते देखो इस प्रकार का कार्यकर्ता चोरी का कार्य करता है और भयभीत होता है तब उसकी ये दशा हो जाती है उसके करने में कुशलता उसकी नष्ट हो जाती है नहीं रह जाती इस प्रकार से रावण चल दिया अब सीता जी हर रास्ते में जाती है किस प्रकार से अब सीताजी रोने लगती है तो उसी से कुछ पता नहीं चलता है तो उसी के साथ रावण को ले जाता रोने लगते अब यहां पर वो चूंकि लक्ष्मण जी की रेखा की बात यहाँ कही नहीं है इसलिए वो भी इसका वर्णन भी नहीं है कि उस रेखा का फिर क्या हुआ उस रेखा के भीतर सीता जी की रक्षा क्यों नहीं हुई और बल देवन और रक्षा क्यों नहीं की दिग्ग देवों और देवो रक्षा क्यों नहीं की तो संतो से पूछा गया कि भाई तुलसीदास जी ने तो कहा था कि इनकी सबकी रक्षा तो लक्ष्मण करने के लिए कह गए थे लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की तो लोगों ने बताया कहा कि दरअसल बात ये हुई कि ये बनदेवता सब रावण से डरते थे दिग्ग देवता भी रावण से डरते थे ये सब सीता जी की रक्षा करने के लिए बहुत विचार के सोच कोशिश करते रहे लेकिन रावण से कोई बढ़ नहीं सका लेकिन फिर भी देखा सबने वनदेवों ने देखा कि सीता जी का रावण हरण कर लिया ये भी देखा कि वहां दिग्ग देवों ने भी देखा कि सीताजी को रावण के लिए जा रहा है तो इन सब देवों ने फिर सीता जी की खोज करने में आगे चल करके मदद की है भगवान राम को सहायता किए छिपे छिपे लेकिन रावण से कोई भर नहीं सका और सीता जी को कोई बचा नहीं सका जहां तक रेखा की बात थी तो रेखा का यह हुआ कि जहां रावण ने सीता जी को पकड़ने के लिए वो जो रेखा खिची हुई थी उसके ऊपर एक पैर जैसी ऊपर उठाया तो सब जितनी रेखा थी वह ज्वाला निकलने लगी तो रावण ने झट से अपना पैर पीछे कर लिया और सीता जी से कहा जरे तुम भिक्षा देने के लिए तुम जाए जब भिक्षा दो तो तुम जाए व से तुम ये ज्वाला भीतर से इसमें हम तुम कैसे आवे तुमने करके भिखा दो आकर बाहर यहाँ तो वहाँ पर सीता जी को उसने स्वयं रेखा के बाहर बुलाया